सन्नाटे की उस शिला पर खड़ी शैली खुद हैरान ठगी हुई सिर्फ शून्य को देख सकती थी यह वही जगह थी उसकी अपनी ससुराल घर में परिवार के नाम पर थे उसके पति राहुल उनकी माता रोचना देवी और वह खुद दो वर्ष बाद परिवार में खुशियां खिल उठी जब घर का वंशज रोहित अपनी मां शिला व दादी रोचना देवी की गोद में किलकारियां भरने लगा वह अपने बेटे के लालन पालन में मुग्ध सी हो गई और यहीं उसने भूतकाल की जमीन पर भविष्य के बीज बोए वही भविष्य उसका आज बनकर खड़ा है और वह खुद सोच की गहराइयों में गुमसुम अपने अतीत की परछाइयों से आती उन सिस आवाजों को सुन रही है बहू आओ यहां मेरे पास आकर बैठो लाओ रोहित मुझे दे दो दशहरे के अवसर पर पंडाल की उस भीड़ में अपने पास कुछ जगह बनाते हुए रोचना ने अपनी बहू शैली को आवाज दी मम्मी मैं यही पीछे खड़ी हूं रोहित इनके पास है कहकर शैली आगे बढ़ गई और तारीखियों के साय में घिरी रोचना बहू को जाते हुए देखती रही उसे न जाने क्यों आभास होने लगा कि वो जब भी अपनी बहू को पास लाने की कोशिश करती है वो उतने ही वेग से उससे दूर चली जाती है यादों की उन खाइयों में उसके साथ रह जाते हैं सिर्फ कुछ वेदनात्मक एहसास जो एकांत में उसे कचोटते हैं और उस नाजुक रिश्ते की चुभन को कम करने के लिए वो कुछ अनदेखे आंसू बहा लेती है यादों की उन में रोचना को अपना बीता हुआ कल याद आया जब वह राजीव माथुर की पत्नी बनकर इस घर में आई थी घर में परिवार के नाम पर थे उसके पति उनकी माता ज्ञानेश्वरी देवी और वो खुद सुहागराद को राजीव ने उसे घर की संपूर्ण जानकारी देते हुए एक जवाबदारी बेहद विश्वास के साथ सौंपी थी यह कहते हुए कि आज से मेरी मां तुम्हारी मां है और वो तुम्हारी जवाबदारी है मां ने पिता के बाद संघर्षों के पहाड़ों का सामना करते हुए आज के इस वर्तमान को खड़ा किया है मैं चाहता हूं कि अब तुम उसे अपने घर में अपने दिल में वो स्थान दो जो आज की पीढ़ी देने में चूक जाती है उसका सम्मान मेरा अपना सम्मान होगा रोचना और रोचना ने बात को गांठ बांधकर अपने आचरण से मां को स्नेह आदर देकर हर पल हर कार्य में उसका बड़प्पन बरकरार रखा और आज अपने अतीत के झरोखे से आज के इन सूने पलों को निहारती रही ये दर्द भी अजीब है अपने इजहार के जरिए ढूंढ ही लेता है वरना एकांत के इस कोहरे की घुटन में जीना मुहाल होता मां हम मॉल जा रहे हैं आप भी हमारे साथ चलिए सुनते ही रोचना के दिल की दहलीज पर आशा के दिए झलमिलाने लगे हर्षोल्लास की भावना मन में लिए वो बहु बेटे के साथ मॉल पहुंची पर वहां पहुंचकर शैली एक ट्रॉली लेकर दुकानों की भूल भुलैया में खो गई और साथ देने के लिए बेटा राहुल भी उसके साथ चला गया बस एक बार फिर उस शोर में रोचना एकल भीड़ का हिस्सा बनकर रह गई ये पहली बार नहीं हुआ था पहले भी कई बार वे उसे यूं ही भीड़ में अकेला छोड़कर घंटों गायब हो जाते इस बार बार के छलावे से उचाट होकर रोचना उनके आने के इंतजार में एक बेंच पर बैठ गई उस दिन जब वो घर लौटी तो तन के साथ साथ उसका मन भी बीमार सा हो गया मन भी कब किसी का खाली बैठा है साथ देने के लिए विचारों के खजाने लुटा देता है रोचना का मस्तिष्क भी तेज रफ्तार से उसके चोट खाए हुए मन की उलझनों से जुड़ा रहा उसे पता ही नहीं चला कि कब वह सोचों की सेज पर सो गई उठी तो शफाक सोच उसके साथ थी अब उसे बाहर जाने के बजाय घर की तन्हाई में पड़े रहना ज्यादा गवारा लगा जब कभी भी बेटा आकर साथ चलने के लिए कहता तो वह न जाने का कोई न कोई बहाना बनाकर घर में रह जाती इस प्रकार वह अनचाही चोटों के आघात से बची रहती थी माँ कभी हमारे साथ बाहर भी चला करो हमेशा घर में बैठी रहती हो एक दिन बेटे राहुल ने आकर कहा अब शैली को एहसास हो रहा था कि उसकी सास जो उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए हमेशा आतुर रहती थी अब बहुत कहने पर भी उनके साथ कहीं आती जाती नहीं है एक दिन शैली खुद सास के पास जाकर उसको साथ चलने के लिए अनुरोध करने लगी लेकिन रोचना का मन अब एकांत में ठहराव पाने लगा था अब मन की भावनाओं में हलचल के उतार चढ़ाव से किनारा करने की आदि होने लगी थी इसलिए शैली की ओर देखते हुए शांत स्वर में बोली नहीं बेटा तुम और राहुल दोनों हो आओ मैं तुम दोनों के पीछे चलते चलते बहुत थक जाती हूं सुनी आंखों से अपने बेटे राहुल की ओर निहारते हुए रोचना को लगा जैसे वो अपने आप से बात करती रही खुद कहती रही खुद सुनती रही मां चलिए ना अब राहुल ने शैली के सुर में सुर मिलाया बेटा न जाने क्यों इस चार दीवारी में मुझे सुकून सा मिलता है और अपनी सोच की भीड़ में गुमसुम रोचना अपने आप से मटती चली गई वह बखूबी जान गई थी कि बाहर की भीड़ में अकेले पड़ जाने से बेहतर घर में अकेला रहना है अनकहे शब्दों की गूंज शैली के दिल पर दस्तक देती रही वो इतनी भी नासमझ नहीं थी जो बात की गहराई में लिपटे सच को जान ना पाती अपने आचरण की उपज के बोए बीजों के कोम्पल अपने नादान रवैये की उपज को देख रही थी जो लहलहाने के बजाय सूखकर, मुरझाकर, मुरझा रही थी ये भाव नागफनी की तरह उसकी आंखों में उसके मस्तिष्क में उग रहे थे अब वो जब कभी अपने पति और नन्हे बच्चे के साथ शॉपिंग मॉल में जाती तो उसका मन उसे इस खदर कचोटता कि वो उस टंक से खुद को बचा ना पाती अपनी ही सोच के तानों से बुने हुए जाल में वो फंस गई थी उसे आभास होने लगा जैसे उसकी सास रोचना अब उसकी आवाज सुनती ही नहीं या सुनना नहीं चाहती उसके मन के चक्रव्यूह में घुसना शैली के लिए मुश्किल हुआ जा रहा था एक दिन रोचना ने एक थैले में कपड़े और ज़रूरत का सामान रखते हुए शैली से कहा बहू आज मैं अपनी सहेली कांता के घर कीर्तन के लिए जा रही हूं दो दिन उसके पास रहकर ही लौटूंगी शैली ने खाली नजरों से उनकी ओर देखा पर वो कुछ कहे इससे पहले ही रोचना ने अपने कपड़ों का थैला उठाया और थके हारे कदमों से घर के बाहर जाने लगी शैली को लगा जैसे वो अपना भविष्य दरवाजे से बाहर जाता हुआ देख रही है मां रुकीये मैं आपको कार में छोड़कर आती हूं अध खुले अधर कहकर भी ना कह पाए उसकी धीमी आवाज रोचना के कानों तक ना पहुंच पाई इस एकाकी दुख ने उसके कलेजे में खलल पैदा कर दिया जहां घुटन के सिवा कुछ न था और उस घुटन का धुआं धीरे धीरे उसके अस्तित्व को घेरता रहा धुंध के इस चक्रव्यूह को वो तोड़ना चाहती थी पर रोचना ने अपने आप को शांत और एकाकी माहौल में इस कदर ढाल दिया था कि उसे परिवार की हलचल में भी सन्नाटा लगने लगा उसे तनाई से लगाव हो गया था और वो अकेले रहने के मौके को तलाशती, बहू से दूर बेटे से दूर जहां उसकी आंखें कभी उनमें अपने पन की आस न टटोले वे अपने जोसे कहीं भी किसी भी जगह अकेला छोड़कर चले जाने की हिमाकत कर सकते हैं यह सिलसिला कई महीने चलता रहा रोचना आए दिन अकेली कभी कीर्तन में चली जाती कभी बाहर बगीचे में घंटों जा बैठती और कुदरत की सुंदरता की अनुपम छवि के साथ घुलमिल जाती अब शैली को सास का इस तरह घर में होकर भी न होना खलने लगा उसकी गैर मौजूदगी और भी ज़्यादा खलने लगी उसे एहसास हुआ कि सास को वो कभी भी अपनी मां समझ नहीं पाई यही सोच शायद दूरियाँ बढ़ाने में मददगार हुई हालांकि रोचना हमेशा घर के काम में रसोई में उसका हाथ बंटाया करती गैर मौजूदगी में खाना बनाकर रखती काम वो अब भी करती रही और फिर हो जाने पर अपने कमरे में अकेली पड़ी रहती घर में इंसान हो और ना हो कोई आसपास हो और ना हो तो कैसा महसूस होता है शैली को इस बात का आभास हुआ उसकी नाजानियों का नतीजा सामने सर उठाकर उसका मुँह चढ़ा रहा था एक दिन अचानक वो अपनी सास रोचना के कमरे में गई कही। जो कहीं कीर्तन पर जाने की तैयारी में लगी हुई थी मां आज मैं भी आपके साथ कीर्तन में चलूंगी रोचना उसकी नम आवाज सुनकर चौंकी सर उठाकर ऊपर देखा शैली का पूरा अस्तित्व भीगा भीगा सा था वो चुनरी के कोने को लपेटते हुए जवाब की प्रतीक्षा में खड़ी रही कुछ सोचकर रोचना ने कहा अच्छा बहू मुझे रोहित के कपड़े ला दो मैं उसे तैयार करती हूँ पर तुम जाकर जल्दी तैयार हो जाओ समय हो गया है कीर्तन स्थल पर पहुंचकर रोचना ने उचित स्थान ग्रहण किया तो बिल्कुल पास में ही शैली भी बैठ गई अपने बेटे रोहित को सास के पास बिठाने की कोशिश की तो रोचना ने पोते को झट से बाहों में लेकर अपनी गोद में बिठा लिया एक अनकही अनसुलझी उलझन ने जैसे निश्शब्द होकर खुशगवार समाधान पा लिया था